श्री श्री चैतन्य चरतावली जगदानंद जी की एक निष्ठा अर्चाया मे वह हर ये पूजा ज श्रद्ध ये हत नक्तेश भक्त प्राकृत स्मृत श्रीमद्भागवत जो पुरुष पूज्य श्री विग्रहों में ही श्रद्धा के साथ श्री हरि की पूजा करता है और भगवत भक्तों की तथा अन्य पुरुषों की पूजा नहीं करता उनकी उपेक्षा करता है उसे शास्त्रों में प्राकृत भक्त कहा गया है शास्त्रों में भक्तों के उत्तम मध्यम और प्राकृत रूप से तीन भेद बताए हैं जो भक्त अपने इष्ट देव को सर्वव्यापक समझकर प्राणी मात्र के प्रति श्रद्धा के भाव रखता है और सभी वस्तु में इष्टबुद्धि रख कर उनका आदर करता है वह सर्वोत्तम भक्त है जो अपने इष्ट में प्रीति रखता है और अपने ही समान इष्ट बंधुओं के प्रति श्रद्धा के भाव असाधकों के प्रति कृपा के भाव विद्वेशों और भिन्न मत वालों के प्रति उपेक्षा के भाव रखता है वह मध्यम भक्त है और जो अपने इष्ट के विग्रह में ही श्रद्धा के साथ उन श्रीहरि की पूजा करता तथा भगवत भक्तों की तथा अन्य पुरुषों से एकदम उदासीन रहता है वह प्राकृत भक्त है प्राकृत भक्त बुरा नहीं है सच पूछिए तो भक्ति का सच्चा श्री गणेश तो यहीं से होता है जो पहले प्राकृत भक्त नहीं बना वह उत्तम तथा मध्यम भक्त बन ही कैसे सकता है नीचे की सीढ़ियों को छोड़कर सबसे ऊंची पर बिना योगेश्वरेश्वर की कृपा से कोई भी नहीं जा सकता पंडित जगदानंद जी सरल प्रकृति के भक्त थे वे प्रभु के शरीर सुख के पीछे सब कुछ भूल जाते थे प्रभु के अतिरिक्त उनके लिए कोई पूजनीय संन्यासी नहीं था प्रभु के सभी काम लीला है यही उनकी भावना थी महाप्रभु भी इनके ऊपर परम कृपा रखते थे इनके क्षण क्षण में रूठने और क्रुद्ध होने के स्वभाव से वे पूर्ण परिचित थे इसीलिए इनसे कुछ भय भी करते थे साधु सन्यासी के लिए जिस प्रकार स्त्री स्पर्श पाप है उसी प्रकार रूई भरे हुए गुदगुदे वस्त्र का उपयोग करना पाप है इसीलिए महाप्रभु सदा केले के पत्तों पर सोया करते थे वे दिन रात्रि श्री कृष्ण विरह में छटपटाते रहते थे आहार भी उन्होंने बहुत ही कम कर लिया था इसी कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था उस क्षीण शरीर को केले के पत्तों पर पड़ा देखकर सभी भक्तों को अपार दुख होता था किंतु प्रभु के सम्मुख कुछ कहने की हिम्मत ही किसकी थी सब मन मसोस कर इस दारुण दुख को सहते और विधाता को धिक्कारते रहते कि ऐसा सुकुमार सुंदर स्वरूप देख भी इस प्रकार का जीवन प्रभु को प्रदान किया यह उस निर्दयी देव का कैसा क्रूर कर्म है जगदानंद जी प्रभु की इस कठोरता से सदा असंतुष्ट रहते और अपने भोले स्वभाव के कारण उनसे कभी कभी इस प्रकार के हठों को त्यागने का आग्रह भी किया करते किंतु प्रभु तो धीर थे बे भला किसी के कहने सुनने से न्याय मार्ग का कप परित्याग करने लगे इसीलिए जगदानंद जी के सभी प्रयत्न असफल ही होते फिर भी वे अपने सीधे स्वभाव के कारण सदा प्रभु को सुखी रखने की चेष्टा किया करते उन्होंने जब देखा कि प्रभु के शरीर को केलों के पत्तों पर कष्ट होता है तो वे बाजार से एक सुंदर सा वस्त्र खरीद लाए उसे गैरवे रंग में रंग कर उसके तोषक तकिए बनाए स्वयं सेमर की रुई लाकर उन्होंने गद्दे तकिए में भरी और उन्हें गोविंद को ले जाकर दे दिया गोविंद से उन्होंने कहा कह दिया इसे प्रभु के नीचे बिछा इसे प्रभु के नीचे बिछा देना और ऊपर से उनका वस्त्र डाल देना गोविंद ने जगदानंद जी की आज्ञा से डरते डरते ऐसा ही किया महाप्रभु ने जब बिस्तर पर पैर रखा तभी उन्हें कुछ गुदगुदा सा प्रतीत हुआ वस्त्र को उठाकर देखा तो उसके नीचे गद्दा बिछा है और एक रंगीन तकिया लगा हुआ है गद्दे तकिए को देखकर प्रभु को क्रोध आ गया उन्होंने उसी समय ज़ोर से गोविंद को आवाज़ दी गोविंद का दिल धड़कने लगा वह सब कुछ समझ गया कि प्रभु ने गद्दे तकिए को देख लिया और अब न जाने मुझे क्या क्या, क्या कहेंगे गोविंद डरते डरते धीरे धीरे किबाड़ की आड़ में जाकर खड़ा हो गया प्रभु ने फिर आवाज़ दी गोविंद कहाँ चला गया सुनता नहीं धीरे धीरे कांपती आवाज़ में गोविंद ने कहा प्रभु मैं उपस्थित हूँ क्या आज्ञा है प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह से सने शब्दों में प्रेमयुक्त रोष के साथ कहा तुम सब मिलकर मुझे धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हो मैंने अपना शरीर तुम लोगों के अधीन कर रखा है किंतु तुम चाहते हो कि मैं विषय भोगों में आसक्त रहूं। विषयों के उपभोग के लिए ही तो मैंने घर बार छोड़कर सन्यास लिया है घर पर मैं विषय नहीं भोग सकता था क्यों ठीक है ना? गोविंद ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया वह चुपचाप नीचा सिर किए हुए खड़ा रहा स्वरूप गोस्वामी एक और चुपचाप बैठे हुए प्रभु को पद सुनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे वे भी चुप ही बैठे रहे प्रभु फिर कहने लगे पता नहीं ये लोग भजन ध्यान सब शरीर सुख के ही लिए करते हैं क्या दिन रात्रि मेरे शरीर की ही चिंता भाई चैतन्य तो इस शरीर से पृथक है वह तो नित्य सुखमय आनंदमय और प्रेममय है उसे ये संसारी पदार्थ भला क्या सुख पहुँचा सकते हैं जिसे चैतन्य समझकर तुम सुखी बनना चाहते हो वह तो अचैतन्य है नश्वर है क्षणभंगुर है विनाशी और सदा बदलने रहने वाला है इसी को सुखी बनाने का प्रयत्न करना महामूर्खता है स्वरूप गोस्वामी चुपचाप सुनते रहे प्रभु ने फिर उसी प्रकार रोष के स्वर में कहा क्यों रे गोविंद तुझे यह सूझी क्या तैने क्या सोचा कि मैं गद्दा तकिया लगाकर विषयी पुरुषों की भांति सोऊंगा तू ठीक ठीक बता तुझे पैसे कहाँ मिले यह वस्त्र किससे मांगा छिलाई के दाम कहाँ से आए गोविंद ने धीरे से सिर नीचा किए ही उत्तर दिया प्रभु जगदानंद पंडित मुझे इन्हें दे गए हैं और उन्हीं की आज्ञा से मैंने इसे बिछा दिया है जगदानंद जी का नाम सुनकर प्रभु कुछ सहम गए उन्हें इसके उपयोग न करने का प्रत्यक्ष परिणाम आँखों के सामने दिखने लगा उनकी दृष्टि में जगदानंद जी की रोष भरी दृष्टि साकार होकर नृत्य करने लगी महाप्रभु फिर कुछ भी न कह सके वे सोचने लगे कि अब क्या कहूँ उनका रोष कपूर की तरह एकदम न जाने कहाँ उड़ गया हृदय के भावों के प्रवीण पारखी स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु के मनोभाव को ताड़ गए इसीलिए धीरे से कहने लगे प्रभु हानि ही क्या है जगदानंद जी को कष्ट होगा उन्होंने प्रेम पूर्वक बड़े परिश्रम से स्वयं इसे स्वयं बनाया है सेमल की रुई है फिर आपका शरीर भी तो अत्यंत ही निर्बल है मुझे स्वयं इसे केले के पत्तों पर मुझे स्वयं इसे केले के पत्तों पर पड़ा हुआ देखकर कष्ट होता है अवस्था अवस्थावस्था में गद्दे का उपयोग करने में तो मुझे कोई हानि प्रतीत नहीं होती रुग्णावस्था को ही आपत्ति कहते हैं और आपत्ति में नियमों का पालन न हो सके तो कोई हानि भी नहीं कहा भी है आपत्तिकाले काले मर्यादा नास्ती प्रभु ने धीरे धीरे प्रेम के स्वर में स्वरूप गोस्वामी को समझाते हुए कहा स्वरूप तुम स्वयं समझदार हो तुम स्वयं सब कुछ सीखे हुए हो तुम्हें कोई सिखा ही क्या सकता है तुम सोचो तो सही यदि सन्यासी इसी प्रकार अपने मन को समझाकर विषयों में प्रवृत्त हो जाए तो अंत में वह धीरे धीरे महाविषयी बनकर पतित हो जाएगा विषयों का कहीं अंत ही नहीं एक के पश्चात दूसरी इच्छा उत्पन्न होती जाती है जहाँ एक बार नियम से भ्रष्ट हुए वहाँ फिर नीचे की ओर पतन ही होता जाता है पानी का प्रवाह ऊपर से एक बार छूटना चाहिए बस फिर वह नीचे की ही ओर चलेगा जिसके खूब साफ़ सुथरे वस्त्र होते हैं वही धूली मिट्टी और गंदी जगह में न बैठने की परवाह करता है जहाँ एक बार वस्त्र मैले हुए कि फिर कहीं भी बैठने में संकोच नहीं होता फिर वह वस्त्रों की रही सही पवित्रता की भी परवाह नहीं करता इसलिए तुम मुझसे गद्दे पर सोने का आग्रह मत करो आज गद्दा है तो कल पलंग भी चाहिए परसों एक पैर दबाने वाले नौकर को रखने की आवश्यकता प्रतीत होगी क्या इसीलिए मैंने सन्यास लिया है कि ये ही सब सुख भोगता रहूँ प्रभु के इस मार्मिक उपदेश को सुनकर स्वरूप गोस्वामी फिर कुछ भी नहीं बोले उन्होंने गोविंद से गद्दे तकीय को उठाने का संकेत किया गोविंद ने संकेत पाते ही वे मुलायम वस्त्र उठाकर एक ओर रख दिए प्रभु उन्हीं पड़े हुए पत्तों पर लेट गए दूसरे दिन स्वरूप गोस्वामी बहुत से केलों के खोपले उठा लाए और उन्हें अपने नखों से बहुत ही महीन चीर चीर कर प्रभु के एक पुराने वस्त्रों में भर दिया बहुत कहने सुनने पर प्रभु ने उस गद्दे को बिछाना स्वीकार कर लिया जगदानंद जी ने गोविंद के द्वारा जब सब समाचार सुना तब तो उन्हें अत्यंत ही क्षोभ हुआ किंतु उन्होंने अपना क्षोभ प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं होने दिया प्रभु भी सब कुछ समझ गए इसलिए उन्होंने गद्दे तकिए वाली बात फिर छेड़ी ही नहीं जगदानंद की बहुत दिनों से वृंदावन जाने की इच्छा थी उन्होंने प्रभु पर अपनी इच्छा प्रकट भी की थी किंतु प्रभु ने इन्हें वृंदा बन जाने की आज्ञा नहीं दी महाप्रभु जानते थे ये सरल हैं सीधे हैं भोले हैं और संसारी बातों से एकदम अनभिज्ञ हैं इन्हें देश काल तथा पात्र देखकर कर बर्ताव करना नहीं आता यूँ ही जो मन में आता है कह देते हैं सब लोग क्या जाने कि इनके हृदय में द्वेश नहीं है वे तो इनके क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर इन्हें बुरा भला ही कहेंगे ऐसे सरल मनुष्य को रास्ते में अत्यंत ही क्लेश होगा हो यही सब समझ सोचकर प्रभु इन्हें गौड़ भेज देते थे क्योंकि वहाँ के सभी भक्त इनके स्वभाव से परिचित थे किंतु वृंदा बन जाने की आज्ञा नहीं देते थे अब जगदानंद जी ने फिर निश्चय किया कि प्रभु आज्ञा दे दें तो अवश्य ब्रजमंडल की यात्रा कर आवें यह सोच उन्होंने एक दिन एकांत एक में स्वरूप गोस्वामी से सलाह करके प्रभु से वृंदा बन जाने की आज्ञा मांगी प्रभु ने कहा वैसे तो मैं आपको जाने के लिए अनुमति दे भी देता किंतु अब तो कभी अनुमति न दूंगा मुझसे क्रुद्ध होकर जाएंगे तो मेरा मन सदा उदास बना रहेगा जगदानंद जी ने प्रेमयुक्त मधुर वाणी से कहा प्रभु आप पर भला कोई क्रोध कर सकता है फिर मैं तो आपका सेवक हूँ मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूं, क्रोध करके मैं नहीं जाता हूं। मेरी तो बहुत दिनों से इच्छा थी उसे आपके सम्मुख भी कई बार प्रकट कर चुका हूं। इस पर बात का समर्थन करते हुए स्वरूप गोप दामोदर जी कहने लगे हाँ प्रभु इनकी बहुत दिनों की इच्छा है भला ये आप पर कभी क्रुद्ध हो सकते हैं गौड़ भी तो ये प्रतिवर्ष जाया ही करते हैं इसी प्रकार इन्हें ब्रज जाने की भी आज्ञा दे दीजिए जगदानंद जी ने कहा हाँ प्रभु वृंदावन की पावन धूलि को मस्तक पर चढ़ाने की मेरी उत्कट इच्छा है आपके आज्ञा के बिना जा नहीं सकता प्रभु ने कहा अच्छी बात है आपकी उत्कृष्ट इच्छा है तो जाइए किंतु इतना ध्यान रखना कभी किसी से विशेष बातें न करना यहाँ से काशी जी तक तो कोई भय नहीं आगे डाकू मिलते हैं वे बंगाली समझ कर, आपको मार ही डालेंगे इसीलिए वहाँ से किसी धर्मात्मा क्षत्रिय के साथ जाना वृंदावन में सदा सनातन के ही साथ रहना उन्हीं के साथ तीर्थ और वनों की यात्रा करना साधु महात्माओं को दूर से ही प्रणाम करना उनसे बहुत अधिक संपर्क न रखना और न उनके साथ अधिक दिन ठहरना ही ब्रज की यात्रा करके शीघ्र ही लौट आना सनातन से कह देना मैं भी ब्रज आऊँगा मेरे लिए कोई स्थान ठीक कर ले इस प्रकार उन्हें भांति भांति से समझा बुझाकर वृंदावन के लिए विदा किया जगदानंद जी सभी गौर भक्तों की वंदना करके और महाप्रभु की चरण र सिर पर चढ़ा झाड़ी खंड के रास्ते से वृंदावन की ओर चलने लगे भीक्षा मांगते खाते वे काशी प्रयाग होते हुए वृंदावन पहुंचे वहाँ रूप सनातन दोनों भाइयों ने इनका बड़ा सत्कार किया ये सदा सनातन गोस्वामी के ही साथ रहते थे उन्हीं को सांस लेकर इन्होंने ब्रजमंडल के बारहों वनों की यात्रा की सनातन जी घर घर से भिक्षा मांग लाते थे और इन्हें अन्न लाकर दे देते थे और ये अपना बना लेते थे सनातन जी तो स्वयं ब्रजवासियों के घरों में से टुकड़े मांग कर ले आते थे और उन्हीं पर निर्वाह करते थे कभी जगदानंद जी के समीप भी प्रसाद पा लेते थे सब वनों के दर्शन करते हुए ये महावन होते हुए गोकुल में आए गोकुल में ये दोनों यमुना जी के तट पर एक गुफा में ठहरे रहते तो दोनों गुफा में थे किंतु भोजन के लिए जगदानंद तो एक मंदिर में जाते और वहाँ अपना भोजन अपने हाथ से बना कर पाते थे सनातन जी महावन में से जाकर मधुकरी कर लाते थे तब तक गोकुल इतना बड़ा गाँव नहीं बना था गोस्वामियों की ही तो दो तीन बैठकें तथा मंदिर थे इसीलिए भिक्षा के लिए इन्हें डेढ़ दो मिल रोज जाना पड़ता था एक दिन जगदानंद जी ने सनातन जी का निमंत्रण किया सनातन जी तो समान दृष्टि रखने वाले उच्च कोटि के भक्त थे वे सन्यासी मात्र को चैतन्य का ही विग्रह समझकर उनके प्रति उदार भाव रखते थे वे अपने गुरु में और श्रीकृष्ण में कोई भेदभाव नहीं मानते थे इसलिए इन्होंने श्री चैतन्य देव को श्री कृष्ण या अवतारी सिद्ध करके श्रीकृष्ण लीलाओं का ही वर्णन किया है उनके दृष्टि में श्री कृष्ण और चैतन्य में कोई भेदभाव होता तब तो वे सिद्ध करने की चेष्टा करते मुकुंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी थे उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक अपने ओढ़ने का गिरवे रंग का वस्त्र दिया था सनातन जी तो एक गुदड़ी के सिवा कुछ रखते ही नहीं थे उसे महात्मा की प्रसादी समझकर उन्होंने रख छोड़ा उस दिन जगदानंद जी के निमंत्रण में वे उसी वस्त्र को सिर से बांध कर गए सनातन जी के सिर पर गेरवे रंग का वस्त्र देखकर जगदानंद जी ने समझा कि यह प्रभु का प्रसादी वस्त्र है अथवा बड़े ही स्नेह के साथ पूछने लगे सनातन जी आपने यह प्रभु का प्रसादी वस्त्र कहाँ पाया सनातन जी ने सरलता के साथ कहा यह प्रभु का प्रसादी नहीं है मुकुंद सरस्वती नामक एक बड़े अच्छे सन्यासी हैं उन्होंने ही यह वस्त्र मुझे दिया है इतना सुनते ही जगदानंद जी का क्रोध उभर पड़ा देभला इस बात को कब सहन कर सकते थे कि गौर भक्त होकर कोई दूसरे सन्यासी के वस्त्र को सिर पर चढ़ा में? उनका आदर केवल चैतन्य देव के ही वस्त्र में सीमित था जो कोई उसका आदर छोड़कर और का आदर करता है उनकी दृष्टि में वह बुरा काम करता है इसीलिए क्रोध में भर कर वे चूल्हे की हाड़ी को उठाकर सनातन जी को मारने दौड़े सनातन जी उनके ऐसे व्यवहार को देख कर लज्जित से हो गए जगदानंद जी ने भी हाड़ी को चूल्हे पर रख दिया और अपनी बात के समर्थन में कहने लगे आप महाप्रभु के प्रधान पार्षदों में से हैं भला इस बात को कौन गौर भक्त सहन कर सकेगा कि आप किसी दूसरे सन्यासी के वस्त्र को सिर पर चढ़ावें इस बात को सुनकर हंसते हुए सनातन जी कहने लगे मैं दूर से ही आपकी एक निष्ठा की बातें सुना करता था किंतु आज प्रत्यक्ष आपकी निष्ठा का परिचय प्राप्त हुआ थी चैतन्य चरणों में आपका इतना दृढ़ अनुराग है उसका लेस मात्र भी मुझमें नहीं है आपकी एक निष्ठा को धन्य है मैंने तो वैसे ही आपको दिखाने के लिए इसे पहन लिया था कि आप क्या कहेंगे वैसे तो मैं गेरवे वस्त्र का अधिकारी भी नहीं हूँ वैष्णव को गेरवे वस्त्र का आग्रह ही नहीं होता इस प्रकार इन्हें समझा बुझा कर शांत किया जगदानंद जी की यह निष्ठा बुरी नहीं थी किंतु यही साध्य नहीं है साध्य तो यही है कि वे गेरवे वस्त्र मात्र में चैतन्य के वस्त्र का अनुभव करते उसमें शंका का स्थान ही न रह जाता यदि कहें कि पतिव्रता स्त्री की भांति पर पुरुष का मुख देखना जिस प्रकार पाप है उसी प्रकार मधुर रस के उपासकों की अपने इष्ट देव के प्रति ऐसी निष्ठा ही सर्वोत्तम कही जाती है सो ठीक नहीं कारण कि पतिव्रता की, पति की दृष्टि में तो पति के सिवा संसार में कोई है ही नहीं उसके लिए तो पति ही सर्वस्व है पति को छोड़कर दूसरा कोई तीर्थ उसके लिए है ही नहीं पर किया भाव में ऐसी निष्ठा प्रायः देखी जाती है जैसे श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपियों ने दत्ता पत्ता और जीव जंतुओं में श्रीकृष्ण स्पर्शजन्य आनंद का ही अनुभव किया था अस्तु हमारा मतलब इतना ही है कि हमारी दृष्टि में यह प्राकृत निष्ठा है उत्तम निष्ठा इससे दूर है किंतु इसके द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है जगदानंद जी कुछ काल ब्रज में रहकर महाप्रभु के समीप पुरी में जाने की तैयारियाँ करने लगे प्रभु के लिए सनातन जी के लीला स्थली की रज गोवर्धन पर्वत की शिला गुंजाओं की माला और पके हुए सूखे पीलू ये चीज़ें प्रसाद के लिए दी इन अकिंचन त्यागी भिक्षुक भक्तों की ये चीज़ें सर्वस्व थी टैटी और पीलू ब्रज में भी अधिक होते हैं बंगाल में तो लोग इन्हें पहचानते ही नहीं पीलू बहुत कड़वा होता है और टैटी उससे भी अधिक कड़वी टैटी का अचार ठीक पड़ता है पकी टैटी को ब्रज में पैचू बोलते हैं देखने में वह लाल लाल बड़ी ही सुंदर मालूम पड़ती है किंतु खाने में ठीक आती है ब्रज के गौ चराने वाले ग्वाल पैचू और पके पीलू खाया करते हैं उनमें बीज ही बीज भरे रहते हैं रस तो बहुत थोड़ा बीजों में लगा हुआ होता है बीजों में के रस को चूस शरीफे के बीजों की भांति उन्हें थूक देते हैं यही ब्रज के मेवा है श्री कृष्ण भगवान को यही बहुत प्रिय थे क्यों प्रिय थे इसका क्या पता इसी से तो खींच कर किसी भक्त ने कहा है काबुल में मेवा करी ब्रज में टैठी खाए कहो कहो गोपाल का भूल सिटाली जाए अस्तु जगदानंद जी सनातन जी के दिए हुए प्रसाद को लेकर उनसे विदा ली होकर पूरी आए प्रभु इन्हें सकुशल लौटा हुआ देखकर परम प्रसन्न हुए उन्होंने सनातन जी की दी हुई सभी चीज़ें प्रभु के अर्पण की प्रभु ने सभी को श्रद्धा पूर्वक सिर पर चढ़ाया सब चीज़ें तो प्रभु ने रख ली पीलुओं को उन्होंने भक्तों में बाँट दिया भक्तों ने वृंदावन के फल समझकर उन्हें बड़े आदर से ग्रहण किया एक तो वृंदावन के फल फिर महाप्रभु के हाथ से दे रहे सभी भक्त बड़े चाव से खाने लगे तो पहले वृंदावन हो आए थे वे तो जानते थे कि ये अमृत फल किस प्रकार खाए जाते हैं इसलिए वे तो मुंह में डालकर उनकी गुठलियों को धीरे धीरे चूसने लगे जो नहीं जानते थे वे जल्दी से मुंह में डालकर चबाने लगे चबाते ही मुंह जहर कड़वा हो गया नेत्रों में पानी आ गया सभी शीशी करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे न तो खाते ही बनता था न थकते ही वृंदावन के प्रभु दत्त प्रसाद को भला थूके कैसे और खाते हैं तो प्राणों पर बीतती है खैर जैसे तैसे जल के साथ भक्त उन्हें निगल गए प्रभु हंसते हंसते कह रहे थे व्रज का प्रसाद पाना कोई सरल काम नहीं है जो विषय भोगों को ही सर्वस्व समझते हैं उनका न तो व्रज की भूमि में वास करने का अधिकार है और न व्रज के महाप्रसाद को पाने का ही ब्रजवासी बनने का सौभाग्य तो उसे ही प्राप्त हो सकेगा जिसकी सभी वासनाएं दूर हो गई होंगी इस प्रकार जगदानंद जी के आने से सभी भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई वे उसी प्रकार सुखपूर्वक फिर प्रभु के पास रहने लगे जगदानंद जी का हृदय शुद्ध था उनका प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था वे प्रभु के शरीर से ही अत्यधिक प्रेम करते थे यह ठीक भी है जिस कागज पर चित्र बना हुआ है उस कागज़ को यदि कोई प्यार करता है तो वह एक न एक दिन उस पर खिंचे हुए चित्र के सौंदर्य से भी पार प्यार करने लगेगा जो सौंदर्य को ही सर्वस्व समझकर कागज़ को व्यर्थ समझकर फेंक देता है जो कागज़ तो उसके हाथ से चला ही जाता है साथ ही उस पर खिंचा हुआ चित्र और उसमें का सौंदर्य भी उसे फिर कभी नहीं मिल सकता यह हो नहीं सकता कि हम घृत से तो प्रेम करें और जिस पात्र में घृत रखा है उसकी उपेक्षा कर दें पात्र के साथ घृत का आधाराध्येय भाव का संबंध है आधेय से प्रेम करने पर आधार से अपने आप ही प्रेम हो जाता है आधार का प्रेम ही आधेय के प्रेम को प्राप्त करा सकता है यही सर्वशास्त्रों का सिद्धांत है